आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो सुनते रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट आज के शो में हमारे साथ अनिप जी हैं जो बहुत ही अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं और नेशनल अवार्ड विनर हैं तो आप सभी की तरफ से अनिप जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में अनिप जी मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे आए ऐसा था की मैं करीबीशन लाइन में था जी जी जी और एजेशन डायरेक्टर तो बहुत सारी जैसे की मैंने दुश्मन देव का की थी धर्मेंद्रिपल कापड़िया की और मैंने एक बंगाली मूवी भी की थी बोलीदान जो सुपर उठ रही थी मूवी इसके अलावा मैंने मेरी मोहब्बत में नसीबा मूवी भी की थी जो रविवेल की मूवी थी और मैंने मेरे की लास्ट फिल्म मैंने जो मूवी की थी वो गुड्डू शाहरुख अच्छा, में ज्यादा तो रहता था अच्छा अच्छा <laughs> तो मुझे वहाँ के साउंड इंजीनियर बोलते थे आपका डायरेक्शन आप क्यों इक्विपमेंट के बारे में मुझे पूछते रहते हो मैंने कहा मुझे महसूस हुआ की मुझे साउंड uh, इंजीनियरिंग ही बनना चाहिए क्योंकि दमन सूख से मैंने रिकॉर्डिंग सीखा जो इस माने जाने माने रिकॉर्डिस्ट है दमन सूप अब यश चौका जिसकी मूवीज वगैरह देखते हो गाने उनके ही और हुए और उसके बाद मैं सीखते सीखते फिर मेरी मुलाकात हुई मैं मैं एस का मेंबर हूँ ऑडियो इंजीनियरिंग सोसाइटी का मेंबर हूँ अच्छा अच्छा हाँ। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई मिस्टर तेजी सिंह जो ए आर रमान के गाने रिकॉर्ड करते हैं उनसे मैंने महसूस सीखा मेरे करियर की शुरुआत हुई और मैंने अभी करवाली की मेहरबानी से मेरा इस इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत कुछ नाम कर पाया हूँ और मैंने बहुत सारी मूवीज की और ऑलमोस्ट जितने सिंगर है सबके साथ मैं काम कर चुका हूँ अच्छा लेकिन अच्छा। हाँ जैसे कि मैं आपको कुछ ऐसे मेरे जहन में जितने नाम आते हैं मैं आपको बताता हूँ जी जी। जैसे मीका जी मेरे यहाँ पर रेगुलर काम करते हैं मीका सिंह जी और मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने जगजित सिंह जी के साथ में भी मैंने फिल्म के लिए गाने रिकॉर्ड किए हैं आशा भोषण जी के लिए भी गाने रिकॉर्ड किए हैं मीरज श्रीधर जी बॉम्बे बाइकिंग जो है उनके साथ भी काम किया है फिर अपने इंडस्ट्री के बहुत नामचीन माने जाने शिवमणि उनको भी मैंने रिकॉर्ड किया है जसपुं नरुला जी को रिकॉर्ड किया है और अभी न, अपने जस जसपाल भट्टी जी जो अभी रहे नहीं दुनिया में उनकी आत्मा को शांति दे जी। उनके साथ भी काम कर चुका उनके साथ एक फिल्म थी लास्ट मूवी मैंने ही की थी उनकी पावर कट मूवी का नाम था इसके अलावा सुनीधि चौहान मधुश्री जी और ये आपने एक सुना बैंड मेरी नीद खो गई है जिनका गाना था हाँ, हाँ। हाँ, उनका भी मैंने रिकॉर्डिंग किया है और अभी कर कर भी रहा हूँ और आप आप जानते कि कॉमेडी नाइट विथ कपिल आता है जो जी जी, जी आता है तो कपिल जी को गाने का बहुत शौक है अच्छा तो उनसे काफी गाने मैं रिकॉर्ड करता हूँ हाँ। ऑलमोस्ट मेरे मेरे यहाँ पर हफ्ते दस दिन के अंदर एक विजिट करते ही मेरा के अलावा मैंने एक हेलो हम ललन बोल रहे एक मूवी आई थी राजपाल यादव जी की बराबर राजपाल यादव जी ने जो गाना गाया था अपनी लाइफ में पहली बार वो मैंने रिकॉर्ड किया था के अलावा मोहम्मद सलामत जो हम दिल दे चुके का टाइटल सॉन्ग गाया था वो भी आ चुके हैं श्वेता पंडित आ चुकी है फिर रेखा पारद्वाज जी जो काफी फेमस है ससुराल गेंदा फुल जी विशाल पारद्वाज की वाइफ वो भी मेरे यहाँ पर काफी आ चुकी है कुमार स्वामी जी अनुराधा पोडवाल जी रहना पिनाज मसानी, बाली शायद मालिया जावेद अली, गांजावला, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है <laughs> हाँ जी चलिए और... बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आपने किन किन लोगों को रिकॉर्ड किया है और भी बहुत बड़ी लिस्ट है आपके पास मैं चाहूँगा हाँ। कि बहुत ही अच्छा आप इस कार्य में इस कार्य में लगे हुए है और आगे आप बढ़ते रहें यही हमारी शुभकामना है और हनीप जी मैं जानना चाहूँगा की एक रिकॉर्डिस्ट को किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है समझो मुझे रिकॉर्ड करना है आपका गाना तो हाँ। मुझे क्या करना पड़ेगा एक्चुअल में पहले रिकॉर्ड इसको कोई भी स्टूडियो में हो जाता है जैसे कि अभी ट्रेंड चेंज हो गया पहले क्या होता था सब साथ में बैठकर रिकॉर्ड करते थे कर ए, एक एक जमाना था अब क्या है हर चीज को अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है वोकल अलग रिकॉर्ड होता है म्यूजियन का रिकॉर्डिंग अलग होता है गिटार अलग रिकॉर्ड होता है तबला अलग रिकॉर्ड होता है उसमें टोटल अभी एक ही स्टूडियो में पूरा काम नहीं होता समझे मैं उसको अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करते है। कोई स्टूडेंट में जब जैसे अवेलेबल रहा वो वो में जाकर रिकॉर्ड कर लिया मेरा मेन काम क्या है मैं गाने मिक्स करता हूं mm -hmm. है ना मैं मोस्टली मैं सिंगर के गाने डब करता हूँ इंस्ट्रूमेंट वगैरह कम करता हूँ लेकिन मैं मेन सिंगर के वोकल डब करता हूँ और उनके गाने मिक्स करता तो हूँ मिक्सिंग का मेन जॉब रहता है बराबर और उसमें मिक्सिंग करने के लिए एक दो ट्रैक नहीं रहते हंड्रेड के ऊपर भी ट्रैक्स हो सकते हैं तो अलग, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट तो उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना उसको उसको क्यू करना उसको बैलेंस करना ये पूरा काम मेरा रहता है उसके बाद में मास्टरिंग की जाती हूँ जो आप फाइनली फाइनली जो आप सुनते हो आउटपुट जो सी में आप सुनते हो वो हमारा आ, वो हमारा क्या रहता पूरा मास्टर अच्छा अच्छा वेरी गुड एक और बात मुझे बताइए कि जैसे स्कूल लाइफ में आपके साथ जो बातें हुई है कॉलेज में हम लोग सोचते हैं कि मुझे ये बनना है ये बनना है तो आपने क्या सोचा था कॉलेज लाइफ में कि क्या बनना था एक्चुअल में जैसे कि हम तो ना समझ होते तो जी कुछ जी, समझ नहीं रहती जी, जी, जी, हम सोचते हैं हम डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे लेकिन जब हम रियल लाइफ में आते तो सब कुछ चेंज हो जाता है सही बात है मैं छोटा था तब तो मैं गाने ऐसे स्कूल में गाता था आज तो मेरी अच्छी थी नहीं है प्रोफेशनल तो थे नहीं, नहीं। गाना गाता था तो मेरा म्यूजिक की तरफ ध्यान तो हमेशा शुरू में रहा है तो रहा ही है मेरा है ना लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी कर तो जिस लाइन की तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ वो लाइन मुझे मुझे दी है ये बड़ी मेरी खुद खुद खी है अनिल जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि इस फिल्म इंडस्ट्री में या जैसे टेक्निकल चीजों के साथ जुड़ना होता है तो इसके लिए किस तरह की कि मेहनत करनी पड़ती है क्या आपने स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है मेहनत तो यह है कि हर दिन सीखना पड़ता है इसमें ऐसा अच्छा। नहीं है कि आपने आज इतना सीख लिया या कहीं तो कोर्स कर लिया तो आज ये खत्म हो गया हर कदम पे सीखना पड़ता है डेली आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है न सॉफ्टवेयर के साथ में अपने को अपडेट रखना पड़ता है और नई टेक्नोलॉजी जो भी है उसके साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। तो बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है मिक्सिंग का मतलब बहुत ही आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है पूरा जॉब पे है ना सभी आपको मतलब सक्सेस मिलता है और सभी लोग आपके पास आते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे की आप एक मिक्सिंग का काम करते हैं तो काफी लोगों के साथ आपका मिलना जुलना होता है तो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जो आपको काफी पसंद आता है उनका स्वभाव उनकी बोलचाल उनकी आवाज ऐसा आ, मैं आपको बताऊँ पर्सनली मुझे जगजीत सिंह भी बहुत लाइक करते थे जी जी हाँ अभी तो दुनिया में नहीं रहे लेकिन बहुत प्यार करते थे जगजीत सिंह जी और मीका सिंह से मेरा बहुत ज्यादा अटैचमेंट है वो भी मेरे यहाँ पर जब भी मौका मिलता है मेरे यहाँ पर आकर जरूर गाना डब करके जाते हैं के अलावा जो लाल गाना जी जी वो मेरे यहाँ पर रेगुलर काम करते है और कोची रहना जिन्होंने गल मिट्टी बोल गाना हाँ हाँ हाँ हाँ काफी फेमस हाँ। वो भी मेरे यहाँ पर काफी आते हैं उनकी करियर की शुरुआत में भी मेरे यहाँ पर काफी गाने किए जब उनका नाम नहीं था आज फिर उनके कर्म ऐसी उनका बहुत नाम है और जावेद अली मेरे बहुत ही अच्छे क्लाइंट के अलावा मेरे बहुत अच्छे फ्लाइंट भी है जावेद अली अच्छा अच्छा अच्छा जिन्होंने मतलब रमान के लिए काफी गाने में गा है, तो तो है। गुजारिश वगैरह जो भी आई फिल्म आमिर खान की आमिर खान की हाँ सबके साथ रिलेशन बन जाते जाता हर टेक्नीशियन चाहता है की अच्छे सिंगर के साथ काम करें हर सिंगर चाहता है कि अच्छे टेक्नीशियन से अपना रिलेशन बनाए चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप ये फील्ड में आए और किन किन लोगों के साथ आपका जुड़ना हुआ और मिक्सिंग के लिए जो आपने बताया कि अपडेट रहना पड़ता है हर दिन सीखना पड़ता है ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमने पढ़ाई कर लिया हो गया हमें जॉब मिल गया हो गया लेकिन ऐसा नहीं है जीवन में भी हमको अपडेट रहना चाहिए हर चीज़ को जानना समझना ज़रूरी है तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक हनीप जी फिर उसके बाद फिर से हम बात करेंगे आपसे आप सुन रहे हैं रेडियो माधुपन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो नमस्कार करे तू दूर हो हमसे कभी रबाना कर रबाना करे तू दूर हो हमसे कभी रबाना करे मजबूत मैं चम चम जवान मेरी वही तो। दिल गया अचीर तेरी अखियां ने थी।, थी।, थी मैं कला कला पुत मेरा कोई नहीं देख मेरा कोई नहीं दे खड़ी हमारी लाया है चल मेरे नाल मैं मैं पंदा मंदा होया तेरे प्यार मेरा ना है करे मजबू रबाना करे तू दूर हो हमसे कभी रब्बा रब्बा ना ना करी करी मजबूर तू दूर हो हमसे कभी रबाना करे मजबूत सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार श्रोताओं ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हानिप जी से जो विशेष रिकॉर्डिस्ट हैं मिक्सिंग करते हैं कंपोजिंग करते हैं गानों को तो उनसे हम बात कर रहे हैं आपने हाल ही में सुना कि वो किन किन लोगों की रिकॉर्डिंग करते हैं किन किन लोगों के साथ उनका संबंध बना हुआ है वो सारी बातें हमने सुनी मैं एक और बात पूछना चाहूँगा हमारे लाइफ में अप एंड डाउनस बहुत आते हैं कभी ऊपर कभी नीचे कभी दुख कभी सुख आता है कभी धूप कभी छाँव तो आपके जीवन के धूप और चाव का थोड़ा सा जो लेखा जोखा है अपने शब्दों में बयां कीजिए रख दिया। में <laughs> <laughs> में सन 2000 मेरा खार में स्टूडियो था जी जी जी बांद्रा के पास। हाँ वहाँ पर मैंने अपना एक पर्सनल स्टूडियो बनाया था उसके बाद पता नहीं मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ऑफर दिया के मेरा एक स्टूडियो है और आप पार्टनरशिप में आ जाओ मेरे साथ तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उसका स्प्रेंस बहुत बड़ा था तो मैं पार्टनरशिप में चला गया नहीं, नहीं। लेकिन कुछ तो टाइम के बाद मुझे पता चला कि ये मेरा बहुत गलत डिसीजन था कि मुझे पार्टनरशिप में नहीं जाना चाहिए उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा मेरा नुकसान हुआ था और मेरे टोटल इक्विपमेंट चले गए थे मैं आप समझे तो सन दो के बाद मैं दोबारा खड़ा हुआ हूँ मतलब आठ साल अपने आपको खड़ा करने के बाद हार में शुड़े बनाने के बाद मैं फिर जीरो से शुरुआत की मैंने क्या बस मतलब वो बहुत लंबी कहानी है बहुत मतलब तकलीफ का दौर गुजरा था वो लेकिन ये अब मैं जो मेहनत करके आगे निकला हूँ मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब स्ट्रगल करने में भी एक मजा है सही काम को सक्सेस करने के लिए और ये मेरे लिए चैलेंज था ऊपर की मेहरबानी से मेरे घर वालों का मेरे रिश्तेदारदारों का मेरे फ्रेंड्स लोगों का सबका साथ रहा मैं उन सबका शुक्र गुजार कि आज भी इस मुकाम पर वर्ष होता मिल गया चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ इस तरह के जो है अप एंड डाउन्स आते रहते हैं और हम लोग स्ट्रगल करते करते और लोगों का सहयोग लेते लेते अपने आप को अपडेट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हाँ। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि 10 साल का एक स्ट्रगल पीरियड था आपके पास और अभी आप स्टेबल हैं और हाँ। मैं चाहूँगा कि आप आगे बढ़ते रहें यही हमारी शुभकामना है और एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपके सबसे खुशी के दिन कब थे सबसे खुशी के दिन मेरे सब थे जो मेरी सन 98 में मेरी शादी हुई जी जी जी। मेरी वाइफ का नाम शबीना है जी जी। और वो भी बहुत टैलेंटेड है राजस्थान में स्टेट लेवल पर अच्छा, प्लेयर जी प्लेयर जी जी। जी। मेरा जो फेवरेट जो सब्जेक्ट है मुझे कुकिंग भी बहुत पसंद है तो मेरी वाइफ लकीली मुझे ऐसी मिली है जो बहुत परफेक्ट कुकिंग करती है और Masterchef के लिए भी कर चुकी एक बार। क्या बात और, है। और हाँ जी तो उसके साथ जिंदगी बिताने का बड़ा आनंद ले रहा हूँ मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ऐसी वाइफ मिली है और मेरा इतना अच्छा खुश परिवार मिला है जो मुझे बहुत प्यार करता है आपके परिवार में कौन कौन है आ, मेरे मम्मी है दो भाई है न मेरे भतीजे भतीजी सब है हाँ सब एक साथ रहते हैं हम काफी साल पहले तो साथ रहते थे लेकिन अभी काम की मजबूरी की वजह से हम लोग अलग अलग रहते हैं लेकिन दिलों में आज भी वैसे जुड़े हुए हैं जैसे हम साथ में रहे थे मतलब एक दूसरे में बहुत प्यार है मैं बहुत ही खुश खुशनसीब हूँ जी मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ हाँ कि हाँ। मेरी रिलीज मूवी के बारे में आपको से जी से जरूर बताइए आप आने वाले समय में किन किन चीजों को कर रहे हैं कौन कौन सी मैंने आपने एक मूवी देखी जो चक्रव्यू प्रकाश जैसी मूवी थी चक्रव्यू चक्रव्यू हाँ उसमें एक गाना था महंगाई ने बट्टा बिठा दिया टाटा बिल्ला सब उसमें नाम थे जी जी जी वो गाना भी मेरा ही रिकॉर्ड किया हुआ था क्या बात है और साड़ा आठ करके मूवी आई थी उसके गाने भी मैंने किए थे और डेविड मूवी आई थी नील नितिन मुकेश की हा, हा। गाने भी मैंने किए थे इसके अलावा लक्की कबूतर करके एक मूवी आई थी उसके भी गाने मैंने किए थे और मेरी आने वाली अभी जो मूवीज है जो जिसका हम सबको इंतजार है वो नील मुकेश की एक मूवी है दशहरा अच्छा अच्छा वो आने वाली है और एक बहुत ही फेमस मूवी आई थी वेलकम वेलकम है। जी जी उसका चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया खुशी हुई आपसे ये बातें सुनकर और मैं चाहूंगा की आपको अपने जैसे गानों के साथ आपका काफी समय से जुड़ा हो रहा है तो एक अच्छा सा गाना आप अपनी आवाज में गुनगुनाइए तो सिंगर तो हो <laughs> गुन <-गुना> नहीं <laughs> लेकिन मैं लेकिन मैं चाहूँगा कि आप गुनगुना ये, ये अपनी लक्की कबूतर मूवी थी जी जी। जिसका एक गाना है जो संतोष सिंह का गाना है म्यूजिक डायरेक्टर संतोष सिंह का गाना सुपरहिट हुआ था चन्ना जी जी सुपर सुपर डुपर हिट गाना था और संतोष सिंह का ही गाया हुआ इस मूवी का गाना है लक्की कबूतर का मेरे हाल दर हम बारे मेरे हाल कमर हम बस मुझे मेरे हाल द मर मेरे हाल दमर हम दूसरा मैं ये बात बताना चाहूंगा आपने शुरुआत की थी नेशनल अवार्ड ऐसी जी जी जी इसके बारे में मैं जरूर आपको थोड़ा शेयर करना चाहूंगा जरूर बताएंगे सर हम आ, जानना चाहते हैं ये जो नेशनल अवार्ड मुझे मिला था एन सी आर्ट ऐसी नेशनल, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली का जहाँ मुझे नेशनल अवार्ड मिला था एक चिल्ड्रन सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड किया था और उनके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो सैयद अली उन्होंने टिप्स म्यूजिक के लिए काफी गाने किए थे काफी उन्होंने कवर वर्धन किए थे तो टिप्स म्यूजिक के लिए आपने नाम पढ़ा होगा एरें सैयद अली तो उनका एक गाना था उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था सन दो हजार ग्यारह में और इसके अलावा मुझे जीमा से भी अवार्ड मिला है जहाँ के साउंड इंजीनियर बनकर निकलते आप इंडस्ट्री के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है साउंड इंजीनियर के लिए तो मैंने, मैंने वहाँ के बच्चों को मिशनिंग एंड दिया था अच्छा अच्छा, अच्छा। तो जी वालों ने मुझे इसके लिए अवॉर्ड देकर मुझे नवाजा था ये मेरी खुद खी भी है मिक्सिंग का जो आप बता रहे है सिर्फ ऑडियो मिक्सिंग करते हैं या फिल्म भी मिक्सिंग करते है नहीं नहीं सिर्फ ऑडियो का करता। सिर्फ ऑडियो का मिक्स करते हैं सिर्फ सिर्फ गाने मिक्स करते हैं, सिर्फ गाने मिक्स करते हैं। आजी, तो आजी। इसका सिंपल टेक्निक थोड़ा सा हमें भी बताइए कि कैसे मिक्स होता है क्या करते हैं आप क्या होता है कि जितने ट्रैक रिकॉर्ड वो सब सेपरेट रहते हैं जैसे बोल अपना गिटारेट रिकॉर्ड किया उसको इक्विक करके वो कैसे साउंड अच्छा कर सकता है उसको उसमें कितना रिवर्व होना चाहिए उसमें कितना डिले होना चाहिए इसकी पूरी गणित होती है अच्छा, लंबा प्रोसेस है एक गाना मिक्स करने के लिए आदमी आदमी एक गाना सुनता है सोचता है कि चलो सुन लिया और हो गया आ, आ, आ, गाना अच्छा है क्लॉप है लेकिन मैं आपके श्रोताओं को ये मैं बताना चाहूंगा की एक गाना बनने के लिए बहुत मेहनत होती है एक गाना बनने के लिए कम से कम एक हफ्ते का टाइम लगता है एक हफ्ता, एक हफ्ता एक हफ्ते का टाइम लगता है उसमें से तीन तीन से चार दिन खाली मुश्किल तो चले जाते हैं सही बात है। क्योंकि हर ट्रैक को प्रॉपर अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ती है सौ डेढ़ सौ ट्रैक एक साथ में बजेंगे तोड़ गोल नॉइज करेंगे लेकिन उनको प्रॉपर बैलेंस करना और सबको सुनाई देना भी चाहिए और नॉइज भी नहीं करना चाहिए और प्रेजेंट लगना चाहिए कानों को सुनने के लिए सही बात वो सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है बहुत ही मतलब ये अनुभव चलिए तो अनिम तो तो जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया की इस तरह से गाना रिकॉर्ड होता है और मिक्सिंग कैसे किया जाता है उसके लिए एक हफ्ते का टाइम आपको लगता है ये आपने बताया और चलिए जाते जाते मैं ये कहूंगा की आने वाले समय में आप किस तरह का नया कम्पोजिशन आपके दिलो दिमाग में है क्या करना चाहते हैं मैं ये करता हूँ मैं अपने आप को अपडेट कैसे रखता हूँ वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा जी जी मैं क्या करता हूँ मैं, मैं कुछ हॉलीवुड के गाने भी सुनता हूँ तो उससे वहाँ की क्या हो हम लोगों से काफी एडवांस है वो साउंड के ऊपर रिसर्च करते हैं मैं यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोज देखता हूँ मिट्टिंग के ऊपर वीडियोज देखता हूँ मास्टरिंग के ऊपर भी वीडियोज देखता हूँ ऐसे अपडेट क्योंकि अभी इतना अपने आप को इंटरनेट पे इतना फैला आप देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं हर चीज का जवाब है आपको इंटरनेट तो आप जितना रिस्पर्च करोगे उतना तो आपको अच्छा बात हॉलीवुड की चलिए तो मैं आपको एक और बताऊंगा जी, जी जी जी जॉन ट्रेवल्टा की मूवी आई थी पेरिस विद लाव उसका हाँ। हाँ। मैंने टाइटल सॉन्ग मैंने मिक्स किया था टाइटल सॉन्ग आपने मिक्स किया था क्या टाइटल सॉन्ग मैंने मिक्स किया था इसके अलावा अपने अपना बैंड का नाम सुना होगा बीटल्स उसमे पॉल मकाटनी है उसका जो मेन लीडर है पॉल मकाटनी एक लड़का है जैसे है। जी इसका मैंने गाना, मैंने भी था और था मेरे जी, बात, जी तो, भी मैंने खूबसूरत लो, है छोटा मोटा कर लेता हूँ जी जी जी, जी, जी, जी। एक और बात बताइए की जैसे आपने बताया की मिक्सिंग की बातें जब आपने ये जो मिक्सिंग की बात आप बता रहे थे तो वो अपने यहाँ इंडिया में और फॉरेन में दोनों जगह पे किस तरह का डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि वो लोग बहुत ही डेडिकेटेड रहते हैं अपनी म्यूजिक के लिए और वक्त देते हैं बहुत अच्छा अच्छा अपने में क्या आपको मालूम है साल में कितनी म्यूजिक बनती है अपने यहाँ पर मतलब क्वालिटी पर कम और क्वान्टिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जी जी जी मुझे मैं के साथ कहना पड़ता है कि मैं गाना मिक्स करने बैठता हूं तो प्रोड्यूसर आकर यही बोलता है अरे मुझे ये गाना जरा जल्दी करके दे देना <laughs> है ना अब मैं साउंड इंजीनियर को पूरी लिबर्टी लाने की है कितना दिन की आपको तो एक गाना के पीछे दस दिन की दस दिन कीजिए हर आदमी हर मतलब हर ट्रैक पे आदमी अपने हिसाब से डिजाइन कर है अपनी वहाँ पर डाल सकता है अपनी फीलिंग्स डाल सकता है क्योंकि तो गाना मिक्स करना भी एक फीलिंग है आप फील करके उसके गाने को मिक्स करना पड़ता है ये ये फलाना आउटडोर के लिए है, ये इंडोर के लिए है, ये ये भी सब डिस्कस करना पड़ता है साथ में डायरेक्टर के म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में, जाएकर, जाएकर के साथ में। ये ये गाना कहाँ पर जाएगा ये बाहर आउटडोर के लिए है इंडोर के लिए है किसी वैली में शूट कर रहे हैं क्या कर वो हिसाब से साउंड डिजाइन किया जाता है तो किसमें रिवर्स ज्यादा रहेगा ज़्यादा, किस ड्राई टाइप का वोकल प्रोसेस तो रहेगा तो है ना और जैसे क्लब सॉन्ग है जैसे जो आ, क्लब में जो चलते हैं क्लब सॉन्ग हार्डली म्यूजिक वाले हार्ड म्यूजिक वाले नहीं। नहीं। तो हर एक का फील अलग होता है वो फील को समझकर गाना मिस करना पड़ता है हर एक की टेक्निक अलग यूज करनी पड़ती है नहीं। नहीं। तो उसको सोचने के लिए भी तो हमें वक्त दिए इसको डिजाइन करे उसको बार बार सुनते हैं फिर हम लोग अपना जो भी फोन होता है उसमें डालते है घूमते फिरतेमियाँ नजर आती है चलिए अनिप जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया की कि किस तरह से मिक्सिंग होता है गाना कितना समय में बनता है और आप अपने बारे में बताए ये मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में फोन लाइन से और जाते जाते मैं कहूंगा की एक छोटा सा मैसेज जो आपको बहुत अच्छा लगता जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने का आपका तरीका ऐसा होना चाहिए कि ये मेरी जिंदगी का लास्ट चांस है इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा इसके लिए आप कितना एफर्ट लगा सकते हो वो एफर्ट से हर काम को करोगे आपको जरूर सक्सेस मिलेगा ये मेरा फंड है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच हानिप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर और सभी श्रोताओं की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ फोन लाइन से मुंबई से आप जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी मेरी खुशन आप लोगों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन पॉइंट